एक बार ब्राह्मण और गधा एक बार की बात है एक बाघ था जिसको पकड़कर कर पिछजड़ी में बंद कर लिया गया था और वे बहुत प्रयास कर रहा था उस पिचड़ी से बाहर निकलने का जिसके लिए अपने सामर्थ्य भी था उसने सब कुछ किया लेकिन वे अपने आप को उस मजबूत लोगन के पिछड़े से मुक्त करने में सफल नहीं हो सका ठीक उसी समय वहाँ पर एक ब्राह्मण का आगमन हुआ बार ने रोते और चिल्लाते हुए उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और उससे कहा आओ और मुझे इस पिजड़े से बाहर निकाल दो उस ब्राह्मण ने उत्तर में कहा नहीं मित्र तुम समझते हो कि मैं तुमको पिजड़े से बाहर निकाल दूंगा और तुम बाहर आकर मुझको खा जाओगे मगर उस बाम ने बहुत अधिक शपथ खाकर कहा की नहा नहीं ऐसा नहीं करूँगा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हारे आसान का आजीवन कृतज्ञ रहूँगा और सारा जीवन तुम्हारे सेवक की तरह रहूंगा और अब उस बाम ने रोना और सुबकना शुरू कर दिया जिससे उस ब्राह्मण का हृदय पिघल गया और अंत में उस ब्राह्मण ने ये निश्चय किया कि मुझे इस बाघ को पिछड़े से बाहर निकाल देना चाहिए इसके साथ उस ब्राह्मण ने पिछड़े का दरवाजा खोल दिया जिसके साथ होकर भरता हुआ बाघ पे जड़े ऐसी बाहर निकल आया और आते ही वे उस ब्राह्मण को खाने के लिए उसकी तरफ लपका उस बेचारे ब्राह्मण ने उस बाघ से कहा कि की तुम क्या कर रहे हो क्या तुम वे सब भूल गए? ये कि तुमने कसम खाई थी कि मुझको नहीं खाओगे बाघ ने कहा कि मैं क्या कर रू कई दिनों खाना नहीं खाया है और मैं बहुत अधिक भूखा हूँ व्यर्थ में ब्रह्म ने अपने जीवन के लिए आग्रह किया उस बाघ से वह जितना ज्यादा हासिल कर सकता था वह बाघ की कार्यवाही के न्याय के बारे में पूछने वाले पहले तीन चीजों के फैसले का पालन करने का वादा था तो ब्राह्मंड ने पहले एक पीपल पेड़ से पूछा कि वे इस मामले के बारे में क्या सोच रहा था लेकिन पीपल पेड़ ने ठंड ऐसी उत्तर दिया आपके बारे में क्या शिकायत है क्या मैं उन सभी लोगों को छाया और आश्रय नहीं देता जो यहाँ से गुजरा करती है और वे बदले में मेरी शाखाओं को अपने पशुओं को खिलाने के लिए प्रयास करते और मैं आसू बहाया करता कर बनो एक आदमी बनो तब ब्राह्मण दिल से दुखी था आगे बढ़कर और आगे बढ़ गया जब तक कि वे बैंक को एक अच्छी तरह से बदल कर देखा लेकिन उसने उससे बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि उसने उत्तर दिया आप कृतज्ञता की उम्मीद करने के लिए बेवकूफल है मुझे देखो जब मैंने दूध दिया था तो मुझे कपास के बीज और तेल केक पर खिला दिया गया था लेकिन अब मुझे सूखी वही घास देते है वे मुझे यहाँ जोड़ देते गाड़ी में और मुझे चारा के रूप में मना कर दिया है ब्राह्मण अभी भी दुखी था उसने सड़क से पूछा कि वे हम राय दें। मेरे प्यारे साहब सड़क ने कहा आप कितनी मूर्खता की अपेक्षा कर रहे हैं? मैं यहाँ सब के लिए उपयोगी हूँ फिर भी सभी अमीर और गरीब महान और छोटे मुझ पर रोनते हैं, जैसे कि वे पिछले जाते हैं मुझे कुछ नहीं दे रहे लेकिन उनके पाइपों की राख और उनके अनाज के भूसे पीछे मेरे ऊपर छ जाता है इस पर ब्राह्मण दुख से पीछे मुड़ गया और रास्ते में वे गधे को मिला जिसने कहा क्यों क्या बात है श्रीमान ब्रह्म आप पानी से मछली के रूप में दुखी दिखते हैं ब्राह्मण ने उन सभी को बताया जो हुआ था बहुत भ्रमित गड्डिया जब गायन समाप्त हो गया था कहा क्या आप मुझे फिर से बताएंगे क्या सब कुछ इतना मिश्रित हो गया है ब्रह्मण ने ये सब फिर से बताया लेकिन ग अपने सिर को एक विचलित तरह से हिला कर रख दिया और अब भी समझ नहीं सका उन्होंने कहा ये बहुत ही अजीब है लेकिन दुख की बात है लेकिन ये सब एक कान में और दूसरी ओर अब बाहर जाने लगता है मैं उस जगह पर जाऊंगा जहाँ ये सब हुआ और फिर शायद मैं निर्णय दे सकूँ इसलिए वे पिंजुले में लौटे जिसके द्वारा बाघ ब्राह्मण की प्रतीक्षा कर रहा था और अपने दांतों और पंजों को तेज कर रहा था तुमको बहुत लंबा समय लग गया है जंगली जानवर को गड़बड़ कर दिया लेकिन अब हमें अपना खाना शुरू करना चाहिए ओन मारक हमारा रात का खाना सोचा था कि बुरे ब्राह्मण जैसा कि उनके घुटनों को डर के साथ एक साथ खत खता गया ये डाल करने का एक उल्लेखनीय नाजुक तरीका है मुझे पाँच मिनट दे, हे भगवान उन्होंने कहा ताकि मैं यहाँ गठ को मामलों की व्याख्या कर सकता हूँ जो अपने दिमाग में कुछ हद तक धीमा है बान ने सहमति डी और ब्राह्मण ने पूरी कहानी फिर से शुरू की एक भी विवरण नहीं खोया और यह था संभव लंबे समय तक था मेरे खराब मस्तिष्क मेरे दिमाग का बुरा अपने पंजे को झुकावते हुए गधे को चिल्लाया मुझे देखने दो ये सब कैसे शुरू हुआ आप पिंजरे में थे और बाघा कर चलते थे ओहा बाबा बाधिक तुम क्या मूर्ख हो मैं पिंजरे में था बेशक गधा रोने लगा डर से कांपने का, का नाटक मैं पिंजरे में था नहीं मैं नहीं था प्यारे प्यारे मेरे दिमाग कहाँ है मुझे देखने दो बाबा ब्राह्मण में था और पिंजरे चलकर आया नहीं ये नहीं है ये या तो खैर मुझे बुरा मत मानो लेकिन अपना खाना शुरू करो क्योंकि मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा हाँ तुम जंगली की मूर्खता पर एक क्रोध में बांध लौटा मैं आपको समझूंगा देखो यहाँ मैं बांधू डैश हम मेरे प्रभु और वे ब्राह्मण है हम मेरे प्रभु और ये पिंजरा है हम मेरे प्रभु और मैं पिंजरे में था क्या आप समझते हैं हाँ नहीं कृपया मेरे स्वामी अच्छा बाघ ने बेसब्री से रोया कृपया हे भगवान तुम्हें कैसे मिला कैसे हमेशा की तरह बिल्कुल क्यों ओम प्रे मेरा सिर फिर से चक्कर लगा रहा है कृपया क्रोध मत करो हे भगवान लेकिन सामान्य तरीका क्या है इस पर बाघ ने धैर्य खो दिया और पिंजले में कूद कर रोया इस तरह अब क्या तुम समझते हो की ये कैसा था पूरी तरह से गधे ने मुस्करा दिया जैसा कि वही कुशलता पूर्वक दरवाजा बंद कर देता है और यदि आप मुझे कहने की इजाज़त दे तो मैं सोचता हूं कि मामला उन जैसा ही रहेगा